अब तो अच्छे होना मास्टर जी हाँ श्री राम महिमाचरण से क्यों जी यहाँ का भाव है तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूँ फिर भी इस तरह क्यों हुआ श्री रामकृष्ण खाट पर बैठे हैं महिमाचरण अपने तीर्थ दर्शन की बातें कह रहे हैं श्री राम सुन रहे हैं बारह वर्ष पहले का तीर्थ दर्शन महिमाचरण काशी शिकरौल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 और वे इस तरह प्रणव और गायत्री का उच्चारण कर रहे थे कि सुनने वालों को भी रोमांच हो रहा था श्री रामकृष्ण का बालकों सा स्वभाव है भूख लगी है मास्टर से कह रहे हैं क्यों कुछ लाए हो राखाल को देखकर कर श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए समाधि छूट रही है प्रकृतिस्थ होने के लिए श्री राम कह रहे हैं मैं जलेबी खाऊंगा मैं जल पीऊंगा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 अभिमान व स्वयं को कहीं ठगना नहीं श्री रामकृष्ण माँ से फिर कह रहे हैं माँ चोट लग जाने से मैं रोता हूँ नहीं मैं तो इसलिए रोता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो ईश्वर को किस प्रकार पुकारना चाहिए व्याकुल हो श्री राम बच्चे की तरह फिर हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं जैसे बालक ज़्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हंसी खेल की ओर चला जाता है श्री कृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया तो कुछ न हुआ भाई विवेक और वैराग्य के सदृश और दूसरी चीज नहीं है संसारियों का अनुराग क्षणिक है तभी तक है जब तक तपे हुए तवे पर पानी रहता है कभी शायद एक फूल को देख कह दिया आहा ईश्वर की कैसी विचित्र सृष्टि है व्याकुलता चाहिए जब लड़का संपत्ति का अपना हिस्सा अलग कर देने के लिए अपने माँ बाप को परेशान करने लगता है तब माँ बाप दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरंत दे देते हैं व्याकुल होने से ईश्वर जरूर सुनेंगे जब उन्होंने हमें पैदा किया है तब संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है वे अपने बाप अपनी माँ है उन पर अपना जोर चल सकता है हम उनसे कह सकते हैं मुझे दर्शन दो नहीं तो गले में छुरी मार लूँगा किस तरह माँ को पुकारना चाहिए श्री राम कृष्ण बतला रहे हैं श्री कृष्ण मैं माँ को इस तरह पुकारता था माँ आनंदमयी तुम्हें दर्शन देना होगा फिर कभी कहता था हे दीनानाथ जगन्नाथ मैं जगत से अलग थोड़े ही हूँ मैं ज्ञानहीन हूँ भक्तिहीन हूँ साधनहीन हूँ मैं कुछ भी नहीं जानता कृपा करके दर्शन देना होगा श्री रामकृष्ण अत्यंत करुण स्वर में गाने के ढंग पर बतला रहे हैं किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए वह करुण स्वर सुनकर भक्तों का हृदय दबीभूत हो रहा है महिमाचरण की आंखों से धारा बह रही है महिमाचरण को देखकर श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं मन जिस तरह पुकारना चाहिए उसी तरह तुम पुकारो तो सही फिर देखो कैसे श्यामा रह सकती है सद सद विचार कुछ भक्त शिवपुर से आए हैं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 शेर भर चावल के चौदह शेर लावे होते हैं कामणी कांचन के आनंद से ईश्वर का आनंद कितना अधिक है उनके स्वरूप का चिंतन करने से नरंभा और त्रिलोत्तमा का रूप चिता की भस्म के समान जान पड़ता है भक्त उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती श्री कृष्ण, भोग का अंत हुए बिना व्याकुलता नहीं होती कामणी कांचन की भोग वासना जितनी है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 आ तुझे तेरी माँ के पास ले चलूं। वह उसी के कंधे पर चढ़कर चला गया अनायास ही जो नित्य सिद्ध हैं उन्हें संसार में नहीं घुसना पड़ता जन्म से ही उनकी भोग वासना मिट गई है पाँच बजे का समय है मधु डॉक्टर आए हैं श्री राम कृष्ण के हाथ में पटरियां बंधेंगे श्री रामकृष्ण बालक की तरह हंस रहे हैं और कहते हैं ऐहिक और पारित्रिक के मधुसूदन मधु सहास्य केवल नाम का बोझ हो रहा हूँ श्री रामकृष्ण सहास्य कोई नाम कम थोड़े ही है उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है सत्यभामा जब तुला पर स्वर्ण मड़ी और मुक्ताएँ रखकर श्री कृष्ण को तोड़ रही थी तब वजन पूरा ना हुआ जब रुक्मणी ने तुलसी पर कृष्ण नाम लिखकर एक ओर रख दिया तब वजन पूरा उतरा अब डॉक्टर पटरियाँ बांधेंगे जमीन पर बिस्तरा लगाया गया श्री राम कृष्ण हंसते हुए बिस्तरे पर आकर लेटे गाने के ढंग से कह रहे हैं राधिका की यह दशम दशा है वृंदा कहती है अभी न जाने क्या क्या होगा चारों ओर भक्तगण बैठे हैं श्री राम कृष्ण फिर गा रहे हैं सब सखी मिली बैठल सरोवर कूले श्री राम कृष्ण भी हंस रहे हैं और भक्तगण भी हंस रहे हैं बैंडेज बांधना समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कलकत्ते के डॉक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता शम्भू को विकार की अवस्था थी डॉक्टर सर्वाधिकारी कहता था यह कुछ नहीं है दवा की नशा है उसके बाद ही शम्भू की देह छूट गई संध्या के पश्चात श्री मंदिर में आरती हो गई कुछ देर बाद कलकत्ते से अधर आए भूमिष्ट हो उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया कमरे में महिमाचरण राखाल और मास्टर हैं हाजरा महाशय भी बीच बीच में आते हैं अधर, आप कैसे हैं श्री राम कृष्ण नेहब्रे शब्दों में यह देखो हाथ में लगकर क्या हुआ है रहा है और कैसे अधर जमीन पर भक्तों के साथ बैठे हैं श्री राम कृष्ण उनसे कह रहे हैं तुम एक बार इस पर हाथ तो फेर दो अधर छोटी खाट की उत्तर ओर बैठकर कर श्री राम कृष्ण की चरण सेवा कर रहे हैं श्री राम कृष्ण फिर महिमा चरण से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण महिमा के प्रति अहेतुकी भक्ति तुम इसे अगर साध्य कर सके तो अच्छा हो मुक्ति मान रुपया रोग अच्छा होना कुछ नहीं चाहता मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं बाबू के पास कितने ही लोग आते हैं अनेक कामनाएँ करते हैं परंतु यदि कोई ऐसा आदमी आता है जो कुछ नहीं चाहता और केवल प्यार करने के लिए ही बाबू के पास आता है तो बाबू भी उसे प्यार करते हैं प्रहलाद की भक्ति अहेतुकी है ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम प्यार है महिमा चरण चुपचाप सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं अच्छा तुम्हारा भाव जैसा है उसी तरह की बातें कहता हूं सुनो महिमा के प्रति वेदांत के मत से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए परंतु अहम का बिना त्याग ये नहीं होता अहम एक लाठी की तरह है मानो पानी को उसने दो भागों में अलग कर रखा है मैं अलग और तुम अलग समाधि की अवस्था में इस अहम के चले जाने पर ब्रह्म की साक्षात अनुभूति होती है मैं महिमाचरण चक्रवर्ती हूं मैं विद्वान हूं इसी मैं का त्याग करना होगा विद्या के मैं में दोस्त नहीं है शंकराचार्य ने लोगों को शिक्षा देने के लिए विद्या का मय रखा था स्त्रियों के संबंध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता इसीलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति कठिन बात है चाहे जितने बुद्धिमान क्यों न बनो काजल की कोठरी में रहने से स्याही जरूर लग जाएगी युवतियों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पत्ति हो सकती है परंतु जो ज्ञान के पथ पर हैं उसके लिए अपनी पत्नी के साथ भोग कर लेना इतने दोष की बात नहीं जैसे मल और मूत्र त्याग वैसे ही यह भी और जैसे शौच के बाद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 इसलिए उसके पास एक ही तलवार है ज्ञान की जनक की तरह का ज्ञानी संसार पेड़ के नीचे का फल भी खा सकता है और ऊपर का भी साधु सेवा अतिथि सत्कार ये सब कर सकता है मैंने माँ से कहा था माँ मैं सूखा साधु ना होऊंगा ब्रह्म ज्ञान लाभ के पश्चात खान पान का भी विचार नहीं रहता ब्रह्म ज्ञानी ऋषि ब्रह्मानंद के बाद कुछ भी खा सकते थे सूकर मांस तक